हम श्री भरोसे ऊपर तब्बल श्री भरोसे पैशन आयिष्चर श्री भूपाम साधु जातम साध ब्राह्मण का भुना काम वितान्तम चरितम साध वृद्धम साध भूतम पर्यंत सहितम श्री कृष्ण एकम निर्वम श्री आराध्य श्री बालम सहरलल तार श्री विशाखामितान्य शिष्य आदम नित्य भजन करता आलो सत्ययुग दैवी तप फोर औ कवलार आक्षो विश्वम धरो युर्गर्म पालो करते छि तरो सर्वारो कृष्ण सन्धव जोस करतेम विष्णु ला फी दपरा वही चित्तिर्मापति सरो आरती चेत् कापीष्ट पा ईशां चश्वची महासुखरो शक्ति स्वतंत्रा परा श्री रुणां नाम भक्त नेषी राधे नारायण सरस्वती सरस्वती जय सरस्वतीय सरस्वतीय नमो धर्मायसे वान चरणोपदेश श्री प्रवास में ये युचितो तथा नाम पाहु के गो कृष्णी विनोम श्री समादर प्रभु परमानंद राशि हे गुरु रजनी दयालु हो हे मुक्ति सुमेर रमना तथासो श्री जीवदेव को मनपति दया सुतरा बोलो शुद्धा वते हरिताई श्री में जब साधक चित्रता है चित्र करना तो बात है, केवल भक्ति में श्रद्धा मात्र उसमें उत्पन्न हो जाए, तब भी वह देवता ऋषि किसी का विषयता है और जितने भी तम उन सबके अधिकार से वह सबके अधिकार से वह मुक्त हो जाता सबके शासन से हो मुक्ता ऐसी स्थिति में उसका एक मात्र लक्ष्य रहता है कि किसी भी प्रकार श्री श्यामचंद को तो सुख प्रदान किया जाए जीवन सरकार को तो सुख प्रदान किया और उस सुख प्रदान करने के अति आग्रह में धर्मशास्त्र की जो मर्यादा हैं उनका अधिकार तो पहले ही समाप्त हो चुका है जितना उपयोगी था उतना वो करता है धर्मशास्त्र का पालन और श्री कृष्ण को सुख देने के अनेक -अनेक धर्मशास्त्र के और कर्मकांड के उन नियमों को भी भुला देता है उसका एकमात्र लक्ष्य रहता है श्री प्रभु को सुख प्रदान और इसी सेवा प्रेम सेवा भावना के कारण अनेक अनेक बार धर्मशास्त्र में धर्म शास्त्र में, में ज्ञान मात्र में जिन वस्तुओं को कहीं उपदेश दिया गया था वे उपदिष्ट वस्तुएं भी पीछे पड़ जाते जैसे व्यवहार में धन की प्राप्ति होना लाभ है पर यहां पर प्यारे से संबंधित किसी वस्तु को प्राप्त करने में वो नायिका सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाती है अपने घर द्वार पहने हुए आभूषण तुमको भी लुटाने के लिए तुमको भी देने के लिए तैयार हो जाती है कि किसी प्रकार प्यारे की कोई सेवा मुझे मिले या प्यारे से संबंधित कोई वस्तु मुझे मिल जाए सेवा की एक रीति भी है जिसको श्री विथलनाथ जी ने किसी प्रसंग में प्रस्तुत तो किया तो बहुत ज्यादा मोल तोल मोल भाव नहीं करना चाहिए सेवा के लिए कोई चीज खरीदी खरीदेंगे बस ठीक है जब आप सब देख लिया ना ठीक है थोड़ा बहुत अः आ, उसे है, आ, आ, जाना पैसे तो है, कीमत मांग तो मुख्य मुख्य जो लक्ष्य लक्ष्य है और है कि कोई वस्तु की सेवा में आई प्रभु को अच्छी लग रही है तो फिर प्रभु को उसको उपलब्ध उप कराते प्रभु को प्रभु के सेवा में आ गई जितनी प्रभु बहुत अच्छी लगेगी विचार करके करा देना चाहिए। उस दुकान दुकान से से सस्ती मिल जाएगी और इस थोड़ी तो है आप उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा दुकानदार के साथ में खींचा कर रहे हैं सो कुछ हुआ भी ऐसा ही था वार्ता में पसंद आया कि कोई फूल जो था कमल का उसको खरीदने के लिए दो लोग आपस में भिड़ गए एक ने कहा कि ये फूल मैं लूंगा दूसरा बोला नहीं ये मैं लूंगा मैंने पसंद किया हुआ मुझे भेद करना है उसने कहा कि ये जितने पैसे दे रहे हैं उससे मैं और ज्यादा दूंगा दूसरा बोला नहीं इन्होंने जितना पैसा बताया उससे और मैं ज्यादा दूंगा तो बढ़ते बढ़ते वो एक फूल भी कई गुना कंपिटिशन जिस समय श्री श्रीनाथ के श्री मस्तक के ऊपर उस फूल को सजाया गया तो ठाकुर जी की गर्दन झुक रही है तो ने पूछा लालन आज ग्रीबल छुप क्यों रही है तो श्रीनाथ जी तुमसे बात करते हैं तो दो 200 वर्ष पहले तक ये क्वेश्चन आया शिना जी साक्षात जो अधिकारी व्यक्ति है उनके साथ में वार्तालाप करने के बहुत सारे प्रमाण तो प्राप्त तो शिना जी ने कहा कि आज उसने मेरे लिए ये फूल खरीदा है और अपना सर्वस्व देकर के खरीदा है इसलिए मेरे ऊपर भार ज्यादा है इससे गर्दन झुक रहे तो ये, तो तो एक पसंद पसंद है मैंने संदेश देता कि भगवत सेवा के लिए यदि कोई चीज आ जाए तो उसे ठीक है जितना नेगोशिएशन हो जाएगा उतना कर दो परन्तु उसको लेकर के बहुत ज्यादा अटक नहीं चाहिए प्रभु की सेवा में तो आएगी दो पैसा ज्यादा चल रहा है तो ये विचार तो लाभ बताया कि नती ही है और उसमें बड़ा श्याम के सुंदर के साथ में मिलन युद्ध में प्रणय युद्ध में यद्यपि केश और साक्षात रूप से सेवा में कार्य नहीं आए थे ये पीछे सुरक्षा के कवच के रूप में ही रहे तो सौ केश है तो तुम्हारे चरणों में केश राधे के बिकते हुए केस तुम्हारे चरणों को जब तुम तो शैया के ऊपर में बैठे हो शैया के पेट तो भी तुम्हारे चरणों को छू नहीं है तो इन केशों को अब बांधो मत इनका भी बड़ा योगदान है इनका समर्पण उसको आदर प्रदान करो और इनका जुड़ा बांधने की अबूढ़ा बांधने की जरूरत नहीं है इन केशों को खुला ही रहने दो क्यों जो चरणों का आश्रय ढूंढ कर ले उसका बंधन उचित नहीं होता कई बार कहते हैं कि चरणों का जो आश्रय ढूंढ करे उसको बंधन की प्राप्ति एक बार ऐसा ही हुआ कि बल्लराजा उनको ठाकुर जी ने पाठ दिया बाम भगवान से क्यों झूठा बल्ल राजा पथाने त्रीवी दत्ताली तो महम अरे असुर देने का मुझे तीन काम नाप करके पृथ्वी देने का मुझे तूने वचन दिया था मैंने दो चरणों में सारे मेरे राज्य को नाप लिया अत्यतीय उठकर में तीसरा चरण कहा उसके लिए बता या तो ब्राह्मण से यह नहीं कहे कि मैं तुम्हें इतना दूता जब कहा से यदि उसको आश्वासन दे दिया है तो फिर उसे पूरा कर गिरना और करण से कहा इस झूठे आपको बलराजा को जिसमें बाधा उस समय शिव ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर के भगवान से बोले बलराजा ने तो आपको सर्वस्व समर्पण कर दिया और फिर भी आपने बलराज को बांध लिया ये उचित नहीं है अरे भक्तगण को तुलसी का तुलसीगण अपने आप को बेच देते हो आप उन भक्तों को बलराज ने तो सर्वस्व आपको दे दिया है फिर आपने बलराज को बांध लिया वो उचित नहीं किया ठाकुर हंसते हुए बोले ब्रह्मा भाजी पहले तो ये बताओ कि इस पंचायत में तुमको पंच किसने मिला तुम तो मिल जानते हो जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं उसके अभिमान को नष्ट कर देता हूं मैंने एक परीक्षा करना चाहा कि बलराजा ने कहीं इस बात का थक तो नहीं है कि मेरे सभी का कौन दाली होगा जिसने अपने पूरे राज्य को त्रिलोकी के राज्य को स्वर्ण के राज्य को बामु भगवान को तो दे दिया पर इनमें आह कभी भी ठसक नहीं आई इनमें आया आया था मैं बलराजा को ठगने के लिए परंतु बलराजा के इस सर्वस्व समर्पण के भाव को देख करके मैं स्वयं बलराजा से ठगा दिया हूँ हमारे वृक्ष की कहावत है ठगे सो ठगिया और सो ठाको तो आया था मैं ठगने के लिए परंतु बलराजा ने मुझे स्वयं ठगा लिया ठग लिया है और का ठाकुर हो गए तो आज अपने हाथ से बलराजा को भरवानी ने मुक्ति किया और कहा इंद्रसेन महाराज याद्र या मस्त बोले हे इंद्रसेन महाराज आपका कल्याण हो आप वो प्रसन्न रहो सेन कहते हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु की के कारण में जिसका उपयोग किया जाए सेन शब्द जो है वो आता है उपयोगी वस्तु के लिए जिसके कारण कोई चीज का संपादन किया जाए साधन का नाम सेना है तो ये साधन जो है विश्व से श्री विश्व का एक नाम है विश्वक से, से तात्पर्य है वे किसी भी वस्तु को अपने उपयोग के लिए उपयोगी बना लेते हैं अपने कार्य को करने के लिए उपयोगी तो विश्व में सभी कोई भी वस्तु <laughs> आ, तो इसको तो विश्वसेन की बात कर रहे थे विश्वसेन का है कि किसी भी वस्तु को वे अपने लिए उपयोगी बना श्री बलराम प्रभु उनको देखें बलराम जी को यह पता है कि सूप ब्रह्म पद के ऊपर में विराजमान है उनको ब्राह्मण पद का पद प्रदान किया हुआ है शौक अधिक ऋषियों ने सूद है इनको इतना ऊंचा पाता ब्राह्मण स्वरूप इनको प्रदान किया हुआ है और ऐसा पृष्ठ भक्त वो किसी का करेगा पंत भवितव्यता ये है इनके भाग्य में ये लिखा हुआ है कि इनकी मृत्यु होगी ब्रह्मास्त्र के द्वारा अब अक्षिव जो विचार कर रहे हैं ऐसे ब्रह्मास्त्र में कौन कौन चलाएगा मुझे लगा है अपनी सेवा में था, ये मेरे में रहेंगे तो इनको जल्दी से जल्दी में अपनी सेवा में लो पर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु लिखी हुई है भवितव्यता एक शब्द का प्रयोग किया गया भवित मैंने इनका भाग्य जो है वो भाग्य लिखा हुआ है कि इनकी मृत्यु ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के द्वारा अब श्री बलदेव मन में विचार कर रहे हैं इस व्यक्ति को ऊपर तो कभी ब्रह्मास्त को ही नहीं किसी से प्यार है ही नहीं था किसी से झगड़ा ही नहीं ऐसी स्थिति में इनका उद्धार कैसे करूं और इनको मेरी साक्षात सेवा प्राप्त करने की बड़ी भारी उत्कंखा है ऐसी स्थिति में कोई बहाना ढूंढने लगे और बलदेव ने बात ना उनकी समझ में आ गया बढ़िया बात ना है तुम हमको के खड़े जो रहे रहे मन मन जान बहुत अच्छी तरह से कि श्री जी में विचार कर गए हैं कि श्री राम से बढ़कर के राम का नाम राम जहां गए अपने लीर काल में उन के पथिक दक्षिणा कथ के उन को उन्होंने कृतित किया तो राम जहां नहीं गए विदेश उनके लोगों को भी राम नाम ने प्रवर् किया इसलिए राम की अपेक्षा राम नाम ज्यादा महत्वपूर्ण राम को असलों का वर्त करने के लिए बाढ़ भालुओं की भी मनुष्य लीला में आवश्यकता पड़ी परंतु राम नाम को किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है इसलिए राम से बढ़कर के राम नाम फिर श्री राम को किसी चेतन इंद्रियवान व्यक्तियों की आवश्यकता हुई बंदर भारू इन सबों की आवश्यकता हुई श्री लक्ष्मण स्वयं उन्होंने भी मानव आकार धारण कर रखा है मानव स्वरूप धारण कर रखा है तो मनुष्य जैसे या बलवान कहीं पशु जैसे व्यक्तियों की भी उनको आवश्यकता परंतु तो राम नाम अनुरूप होकर के भी केवल शब्दात्मक होने पर भी वो नेत्र का विषय नहीं है परंतु तो नेत्र का विषय न होने पर भी केवल शब्दात्मक होने पर भी राम नाम शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, है। इसलिए राम से बढ़ करके राधा फिर श्री राम जिन असुरों को मार रहे हैं उनको केवल मोक्ष की के प्राप्ति हो रही परंतु जो राम नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे भगवत नाम और लीला का आश्रय ग्रहण करेंगे उनको प्रेम परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी तो राम मान करके किसी को मोक्ष प्रदान करेंगे जबकि श्री राम नाम जब तक जबकि श्री राम कृष्ण लीला या प्रेम को प्रदान करने वाली सेवा को प्रदान करने वाली भूत मान इसलिए राम से बल करके राम का नाम और ये मुझे देख करके जो खड़े नहीं हुए हैं सर्वथा उचित है क्योंकि मैं साक्षात आय मैं उतना कृपालु नहीं हूं जितना कृपालू श्री भगवत कथा है मेरी कथा है मेरा नाम यदि उठ करके खड़े नहीं हुए तो वो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं और ये मेरे लिए इनके मैं इनके इस भाव को देख करके रीच रहा हूं इनके ऊपर हूं अब इनको कैसे अपना इनको जल्दी से जल्दी मैं अपनाना चाहता हूं ये बढ़िया भावना मिले आए मुझे अतः श्री बलराम सूत के ऊपर झूठ झूठ क्रोध दिखाते हुए एक बहाना बनाते हुए एक आग लेते हुए कहने लगे बोले हम आए तो उठ के खड़े नहीं हुए सूत होकर के ब्राह्मण को तो बैठा रखा है नीचे आसन पर और स्वयं बनकर के बैठ गए हो ऊंचे आसन पर उचित नहीं है दास कई बार कहते हैं कि जो ऊंचा बैठा है वो तो है चौकीदार और जो जमीन पर बैठा है वो कहलाया जमीदार अब जमींदार का चौकीदार इसलिए ऊंचा बैठना ये ऊंचे बैठे हुए हैं तो जो ऊंचे बैठा हुआ है उस ऊंचे बैठे कोई व्यक्ति को तो तुम छोटे होकर के भी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो और देखकर तुम खड़े नहीं हुए बहाना बना करके बलराम सूत के ऊपर एक पुष्य इनके पास में था तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं कुछ पुष्टि है कुछ एक लिया और कुछ करते के द्वारा ही ब्रह्मा स्थापित करके आप? दिया वही समाप्त तो हो। कभी खाली नहीं जाता है में ये दिया कि वो है, अमूल जाता हाहा गया सारे ऋषि ने बोले महारे हम भी तो इनको ऊंचा पद प्रदान किया था श्री बलराम बल्ला भाई मुझ पे गलती हो गई अब आप कहो तो कि इनको तो मैं जीवित करो हमारे आपके द्वारा प्रयोग किए गए अस्त्र और ब्रह्मास्त्र अपने आप में ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र है वो बैठ नहीं जाता है तो उसकी मर्यादा भी रहनी चाहिए और उसका प्रयोग करने वाले आपका गौरव भी बना रहना चाहिए इसलिए आप इनके पुत्र को गलती के ऊपर तो कुछ को समय ब्यास के रूप में किया श्री बलराम प्रभु कह रहे हैं कि जैसा मैं आचरण करूंगा वैसे और लोग तो आचरण करेंगे मुझ पर ये बना है तो मुझे प्रथम बताओ ये नहीं कि गौर करना है और कोई सवालों के कहा दान कर ले ऐसा नहीं प्रथम कलर का समारोह में कोई नहीं आती है ज्ञान रोटे में कोई के का जाती है तो ये कहीं उपलक्षण है, है। प्रथम कल्प का तो श्री बंगराम कह रहे हैं मैंने जो ब्राह्मण की हत्या की है उसके लिए जो प्रथम कल्प का प्राश्चित है वो मुझे बताऊ उसे मैं सारे विषयों ने ध्यान किया ब्रह्मचित्र बताया तो तब जबकि आपको पाप का स्पर्श हो हम अपनी दिव्य चक्षुओं से देख रहे हैं कि ब्रह्म हत्या पाप आपका स्पर्श नहीं कर रहा है और आपका स्वरूप बिल्कुल निर्मल है बोलना तो ऐसा कहकर तो दूसरे लोग भी बहा बना लेंगे हमको दिखे अपराध करेंगे कहेंगे हमको बड़े हैं ये नहीं एक गलत रास्ता हो जाएगा वो ये निचो जो राशित बनता है उसको बताओ उस समय कहा कि सारे तीर्थ आपकी बात देख रहे हैं आप अपने चरण से उन तीर्थों को तीर्थ बताए इससे आप तीर्थ यात्रा करने के लिए और उस समय से बलराम आप तीर्थ यात्रा करने के लिए पठा दे ऋषियों का आपने उपकार भी किया पिल्बल का पुत्र बलबल वहां पर बलबल आप कहता था डिग्री में बाहर काल का था आपने बलबल बल का वध किया श्री बलराम ने फिर ऋषियों से अनुमति लेकर के कमंडल धारण करके श्री बलराम कुछ कमंडल मृतर इनको धारण करके तीर्थ यात्रा करने के लिए अब जिस तीर्थ में जितने दिन निवास करने का शास्त्र में विधान किया गया है जहां पर जो यज्ञ करने का विधान है जो दान करने का विधान है मिथले हैं केवल कुछ और कमंडल लेकर परंतु तो वहां पर वो ही, ही कर रहे हैं, ये ये है दूसरे में और एक वर्ष में सारे तीर्थों में घूम आई सारे तीर्थों को अपनी चरण देकर के श्री बलराम ने प्रस्कृत्य कर दिया वहां पे जितने भी तीर्थवासी हैं उन सब को प्रस्कृत कर दिया ऋषियों को कर कर हैं, हैं, उनको दर्शन हम दर रहे हैं। और दान करते हुए पर वो एक तो यहाँ पर लक्ष्मी सेवा करने के लिए सदा सदा विराजमान रहे इस कोई आश्चर्य की बात नहीं जो संकर्षण होकर के साक्षात अच्छा संकर्षण होकर के विराजमान और गुरुतत्व तो होने के कारण श्री बलराम का जो श्लोक है वो गुरुतत्व का श्लोक है गुरुतत्व होने के कारण स्वयं आचरण करके दूसरों को भी आचरण का एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए श्री बलराम साढ़े तीन सौ किया और प्रस्तुत करके फिर जब आए तब तो श्री रेणुकी जी को संग में लेकर के फिर वहां पर यज्ञ किया तो कहने का कार्क ये है कि ये प्रेम की रीति ऐसी है जहां पर व्यय ही लाभ हो जाता है अब आगे एक बात रहे हैं कि व्यय ही लाभ हो जाता है इसके लिए श्री गोवर्धन आचार्य का गोवर्धन आचार्य के प्रथम शताब्दी के कवि हुए हैं प्रथम शताब्दी ईश्वर ईशा और उनका शतक यह है और सुंदर एक महाकवि हुए हैं जिन्होंने मुक्तक में शतकी है लोगों का परंतु तो मुक्तक में जिनके काम पढ़ता हूँ चमत्कार मुक्तक उसे कहते हैं जहां पर बिना पूर्व समझ के भी स्वतंत्र रस की अनुभूति कराने में समर्थ हो उसको मुक्तक जहां पर पूर्वा पर संबंध के कारण रस की अनुभूति हो उसको कहते हैं प्रबंध तो प्रबंध और मुक्तक ये दो प्रकार के काव्य हैं इनमें मुक्तक काव्यों में श्री गोवर्धन आचार्य का नाम बड़े के साथ में, में बड़े के साथ में में में का नाम लिया है उनका एक है एक पद नहीं अब कोई की ओर से तो श्याम सुंदर के पास में आकर के श्याम सुंदर से कह रही है कि आपके घर की जो धोवन है वो बड़ी ध्रोवन है तो वो नायिका को तो आपके वस्त्र आप जो देते हैं दिल्ली बिल्ली तो आपके धोख रही राजा की आपका गिनती तो ये तो खोल कपड़े लिखे जाए कितने कपड़े तो है नहीं आपके वस्त्रों में से ही एक आप वस्त्र कोई अब कितने वस्त्र गए कितने दिन गए ढूंढने के लिए पता है नहीं उनमें से कोई वस्त्र नाय देती है प्यारे का ही वस्त्र है ये जानकर के प्रेमिका प्रिया अधिक से अधिक धन उस धोबर को दे देती है, दे। तो वो गर्व करती है तो देखते देखते ऐसा देखने में आया है कि वो तो बिचारी गरीब से गरीब होती जा रही है और वो धोबर परम धन को भी चली जाती, क्योंकि वो हर बार नायक के वस्त्र उनका डुबना चौना अठगुना जो दान है वो हासिल कर लेती है और प्यारे नहीं मिले प्यारे का कोई एक रोमाल मिल जाए प्यारे का कोई एक संचित प्यारे का कोई एक उपरणा वो मिल जाए इतना प्राप्त करके भाई जाएगा अपने आप हाँ को धर्म होती है और वह अम्भुत धर्म जो उसके हाथों होता है वही किसी को मुझे दे दे मैं दे दूंगी फिर वह गोभी उसी वस्तु को शांत लेते किसी किसी हुए उसी वस्तु को के पास में ले हुए। या उस की सेवा हुए कई जगह स्वरूप सेवा की जगह हाथों से संबंधित जो वस्तु है उनकी सेवा भी स्वरूप सेवा की तरह से ही की जाती है कई जगह वस्तु सेवा कई जगह शाम कर उनकी सेवा होती है कई तो मां सेवा तो सचिव है महा के लिखे के हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे है और उनका शोरचार से पूजन हो रहा है उनकी आरती की जा रही है भोग लगाया जा रहा है तो भगवत संबंधी जितनी भी वस्तुए हैं वे भगवान से अभिन्न है और वो वस्त्र को लेकर के कभी ठाकुर जी ने किसी को माला भी दिखाई वो माला भी भी परम पूजी होकर उस वस्त्र को लेकर उस माला को लेकर उसकी भी पत्रिका लेकर के आए या वस्त्र लेकर के आए उसको भी ने के साथ में पूजनी करके मारनाथ शिनाजी के वस्त्र शिनाजी का तमिया उनका भी कहीं अनेक जगह वस्त्र उसका भी कहीं कहीं कभी कही देख पूजन तो ये महाप्रभु के वस्त्र जगह की जिस चिन्ह में तो भी के में ही के रूप यदि किसी नाव को चलाते हुए गए तो नाव को चलाने का जो डाणा है वो दाडा जो खेने वाला चौपा है हाँ। तो कभी कभी पुस्तक कभी कभी हस्ताक्षर ये पर होकर के है। तो श्री प्रभु के वस्तु इत्यादि का संग्रह करने का भी रस्तों में एक उल्लास रहता है तो यहां पर तो कोई कह रहे हैं कि आदाय धनम अंगल दिखे की जत गृह ये धोपी की जो गृहिणी है वो है उस धोपी से अंदर पर धन आता है पर्याप्त मात्रा में धन वस्तुओं देने के बहाने लेती है तो आ रहा है जीवन अंदर अल्पमं विशाल विशाल पर्याप्त मात्रा में धो लेती है और एस है, वस्त्रों तो में से कोई एक वस्त्र यह क्रिया आपको दे देती है गोपी तो को दे देती है तो नहीं? पुरस्कार में मूल्य में नहीं पुरस्कार में अगर धन उसको प्रदान करती है कि प्यारे की कोई वस्तु लेकर के आए धन धर्म ये नहीं पुरस्कार तो पुरस्कार में उसको ये चोरी नहीं है पुरस्कार में पर्याप्त मात्रा में वो धन दे रही है वो भी चाह रही है प्रसन्न करके शांत भी प्रसन्न नहीं होंगे नहीं होंगे तो वो उस धर्म दे रही है। मुद्दा ग्रह रजत गृहिण्या वो मुद्दा गोपी रजत ग्रहण्या उस धोविन को पर्याप्त मात्रा में जब धन के वस्त्र देती है तो कृता दिनयी कथपयी निस्वा आज दिन तो ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में वो गोपी तो निधन हो जाएगी और वो धोवन महाधनवती हो जाएगी धनवात हो जाए तो ऐसे तो यहाँ और जो आप किए आप जो वो कारण नहीं है प्रिंटिंग गुड कारण नहीं है का दर्शन करके कब में प्यादि का सर्वांग स्पर्श करती हुई था, था, एक एक का एक के के कहीं ऐसा भी गांव की रहने शांत शांत शांत माला उस बंशी को प्राप्त कर प्राप्त करके श्री प्रिया प्रेम ये सब का जो नहीं उतना नहीं है है तो तमाम क्ष के ऊपर तो है, उसको देखकर के सोचे कि प्यारे से देख करके पा रहा है होकर कि जब तो प्यारे के का स्पर्श मुझे हो जाएगा कब वो अवसर होगा मैं को कॉफी बनकर प्रस्तुत हुई यदि होती कीट पतंग में मुझे जन्म तो ज़्यादा अच्छा होता कि की की माला के के ऊपर माला का प्राप्त कर सकती उनके तो स्पर्श प्राप्त कर सकती थी तो श्री राधिका के महाभारत के अनुभाव में एक अनुभाव यह भी वर्णन किया गया कि कहा श्री राधिका का स्वरूप सर्वोपर मखेश्वरी सुधेश्वरी होकर विराज और वे चाहती क्या है? वे चाहती हैं कि में वे जल तो ये की अत्यंत है। तो यहाँ पर भी श्री राधिका कह रही है कि वसंत काल में जो रसाल वृक्ष विकसित हो रहे हैं जो तमाल वृक्ष विकसित है बल-बल्बी भी मैं ही बन जाती तो के को लाभ स्तो प्राप्त हो देती तो प्राप्त दे दे दे दे। तो मैं अपने इस गोपी देह को भी त्याग करने के लिए प्राणों का त्याग करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए अरे विधाता मुझे तू लता बना करके जन्म दे दे जिससे कि मैं इस वृक्ष से लिपट जा। लिपट जाऊं और करके कहीं शाम सुन्दर के श्री अंग का माधुर्य आस्वादन करने की मेरी जो अभिलाषा है उसको सादृश्य में भी मैं प्राप्त करूं उपमान रूप में भी मैं प्राप्त करूं इसके लिए मैं अथवा किसी आम्र मंजरे के ऊपर घोरा आकर के बैठ रहा है कीट पतंग होकर कि मैं जन्म लेऊं तो मैं अपने आप को प्रतिकृति करके मानूंगी तो यहाँ शरीर का त्याग करना प्राणों का त्याग प्राण सबसे ज्यादा प्यारी वस्तु होती है पर प्राणों का त्याग करने के लिए श्याम सुंदर का परम्परे संबंध प्राप्त करने के लिए भी श्री राधिका अत्यंत उत्सुक हो जाती प्रसंग जो चल रहा है वह है व्यय एवं लाभ जहां खर्चा ही लाभ है सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है सबसे बड़ा भय क्या है मृत्यु जो तो, हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा तो अंत में जा करके कहा कि मृत्यु तो जितना भी भय है उस भय की परम सीमा यदि कही है तो वो मृत्यु पर मृत्यु जैसे हानि को भी उस व्यय को भी श्री राधिका लाभ रूप में श्री स्वामी लाभ रूप में उसको रस्ती दिखाई व्यय एवं लाभ व्यय ही परम परम लाभ होकर पर विराजमान आगे कह रहे हैं आगे ही तमु आगतम गत मरे ही तापरो करो असुर बसते सुखम द्रविड़ देह दाने अलम पुरे ही यन्त्रसे मिखित मेर महिषु प्रियो परिकल्प्य से तथम तथहेकिं विरन्न्जा अब किसी सखी ने आकर के श्री विशाखाजी ने आकर के श्याम सुंदर के संदेश को श्री श्रीमानी से कहा से कहा पहले तो हिस्सी की अभी सखी श्याम सुंदर ने मैंने जो पत्रिका श्याम सुंदर को नाम किए श्याम सुंदर ने तो उस पत्र का को देखकर करके कहा कौन राधिका है भारत को कभी उनसे नहीं हुआ है कभी भी देखा भी नहीं हुआ तो है हमको पता नहीं तुम्हारी सखी का चित्र न जाने किस सुंदर में आ सकते हैं हम उनको नहीं जानते ऐसे श्री शास्त्र नाटक कर रहे और उस नाटक को देख करके श्री विशाखा जी एकदम चिंतित हो और देख रहे हैं हैं, तो भले नाटक कर परंतु समय समय उनके हाथ गए पर रोमांच्वे हो रहा है समझ गए श्री विशाखा ने उस समय बड़ी सुंदर एक लाल मोतिया की माला मोतिया फूल लाल रंग का जो मोतिया का उसकी माला रंगन माला वो रंगण माला श्याम सुंदर के गले में धारण कराई और कहा अनुराधपति श्री राधिका ये अः राधिका आपको राधिका ने ये गुंजा की माला रंगन माला तो ने गुंजा की माला गुंजा की माला, गुंजा की माला आपको भेंट की है तो ऐसा कि तो श्री प्रिया जी ने जो पत्रिका और गुंजा माला भेजी थी अपने हाथ से उस धारण कर सामने दे करके श्याम सुंदर को सर पका रहे और सर पका करके बड़े चतुर उन्होंने उस गुंजा माला को, तो को, गुंजा माला को तो पहले रखा जो विशाखा ने पैदा ही थी। और पहले से श्री शाम लाल रंग के माला धारण किए हुए थे की माला माला लाल लाल उसको धारण किए हुए थे और गुंजा दोनों एक से होते हैं रंग में तो एक से हैं तो आपने गुंजा माला को पहना रखा और पहले से पहली हुई जो मोतिया की माला थी उस मोतिया की माला को बैराम के दिखाते हुए अपने को को दिखाते दिखाते हुए हुए श्री विशाखा को लौटा रहे हैं की आवश्यकता नहीं है राय अपी सुकोरम सुर उदीर्ण मालिन्वती मान वो हृदय नहीं गुंजा बोले हमको इस गुंजा की आवश्यकता नहीं बीतंग माधव का प्रसंग है माधव वही का प्रसंग है श्याम सुंदर कह रहे हैं कि राग रंग अपनी यद्यपि ये गुंजा लाल रंग की है पर तो लाल रंग की होने पर भी सुकोरम अत्यंत कठिन कठोर गुंजा कठोर होती है और सुबूत अपनी मुहदीर्ण मालिन्या गोल होने पर भी इसमें काला धब्बा लगा हुआ है गुंजा में काला धब्बा होता है तो होने पर भी धारण हुए काला धब्बा इसमें लगा हुआ है इसलिए युवती नाम एवं हृदयम, युवतियों के हृदय के अनुरूप ये जो गुंजा माला है इस माला को हमें नहीं चाहिए ले जाओ ले जाओ अपनी गुंजावाला ऐसा कहकर कि के, के चंद्रशोरवणी ने प्रिया जी ने जो गुंडा माला दी थी उसको तो पहने रखा और अपने गले में पहनी हुई जो तो रंगन माला थी उस तो तो रंगण माला को शिव विशाखा तो दे दिया और दियाखा तुरंत ही बड़े चुपके से और बड़ी जल्दी से झपक करके उस माला को ग्रहण कर लेती है लपक लेती है और जल्दी से अपने अंचल में ढांक करके और उसको कह देती है क्षमा तो करना हमने आपको में में में आकर के बीच में आपके कार्य बाधा डाली अब मुझे अनुमति प्रदान करो ठीक है मैं समझ और साफ झुट्टा इकट्ठे हुए हैं प्रिया जी के पास में आकर के कहे ऐसा मुंह सा लटका करके दुखी सी होकर के कह रही है श्री राध का अली सखी वि तो कह रही है, तो सही परंतु उनने तो कोई भी प्रतिक्रिया कोई भी अनुकुल प्रतिक्रिया नहीं दिखाई अब मैं क्या बताऊ शिक्रिया कह रही है कि अरे सखी है। मैं पुर बिने हैं यदि उत्तर यथा बोले अभी मेरे हो तो इसमें तेरा क्या बोल क्या दुखी होती है कि मेरा दुर्भाग्य है कि प्यारे मेरी प्रणय प्रार्थना उसको स्वीकार नहीं कर रही है तो अकारुण्य कृष्ण यदि कृष्ण अकरुण है तो इसमें तेरा क्या दोष अकारुण्य कृष्ण यदि इसमें तेरा आगमन कष्ट तेरा दोष कहाँ है तेरा दो तो कोई अपराध है नहीं ये तो मेरे भाग्य का अपराध है अब अब मत एक काम उत्तर तो इस देह को करने की मुझे क्या आवश्यकता है सके मैं इस देह देह को को धारण करूंगी एक काम करना कि इस शरीर से तो प्यारे से मिलने की बड़ी अभिलाषा थी प्यारी से कभी बेगत हो नहीं सका एक काम करना ये देह तरफ रहा है तब है जब प्राण प्राण निकल में त्याग कर दू तब इस को एक बार संतोष प्रदान करने के लिए इस देह को तमाल का ये जो वृक्ष है ना इस तमाल के वृक्ष के साथ में बांध लेना है साक्षात तो यह देह सब प्राण होकर के प्यारी नहीं समार, कर सकता पर तो ये होकर इसको बांध करके रख देना यथा वृंदावन के चरम अभिचरण तिष्ठ या शरीर में अभिचर होकर हो के में रहा रहे और इसको हटाने एक बार से से करके बस छोड़ जो वो उसकी होती रहेगी इतने नहीं पीछे से कोई श्री मासी जी तुरंत की तुरंत आती है और कहती है चरम अभिचर हो सत्यम सत्यम ये बिल्कुल सत्य बचन कहे अभी तो आ, विशाखा जो भी कह रही है कौन कह कह कह रहा रहा रहा था जो भी है तो सब तो सब तो कह रहा है वो बिल्कुल सत्य यह श्रीरंग वृंदावन में श्याम सचेष्ट सपना होकर के ही क्रीड़ा करते विराजमान कोयल तो बोल करके भी अनुमोदन करती है और इतने में श्री पौर्णमासी जी प्रवेश करती है और फिर श्री राधिका से कहती है कि अब तुम शांत के पास में अवसर करो उनके हृदय की हम जान, देंगे, जान देंगे। तो तो यहां पर श्री सखी कह रही है कि अवैध तब आ तब श्री विशाखा ने जब श्री राधिका से कहा तो शांतर आने वाले तो आने वाले ऐसा कहकर के, के राजू प्रदान अभी शांत आए नहीं का है परंतु भविष्य में भूतकाल का प्रयोग हो रहा है व्याकरण का एक नियम है कि जहां वस्तु कार्य होना अत्यंत निश्चित है वहां पर भविष्य में भी भूतकाल का प्रयोग हो रहा है कोई कह रहा है अरे तुम तो जा रहे थे कब जाओगे चला गया, कब जाओगे भविष्यकाल का प्रयोग है और उसका क्या किया जाए तो चला गया, गया।, तो गया। माने अभी अभी जा रहा हूँ तो और निश्चित जा तो जैसे भविष्य के लिए भूतकाल का प्रयोग कर दिया जाता है यहां पर भी वही हो रहा है कि अभी ही तन उपाधन अभी सखे राज प्यारे आ चुके हैं आए नहीं है आएंगे पर सुनिश्चितता है किसने कह रहे हैं अरे अबे ही ही प्यारे आ गए ऐसा गतम सके श्री रामी का कहनी हैं मेरे शरीर का तापम दूर होगा बोले हो गया सुनिश्चित है किसने कह रहे हैं गतम ही ताप शरीर का तो ताप है वह दूर हो ते सुखम तेरे प्राण तेरे सर्वांग में व्याप्त होकर विराजमान हो असु बसंत सुखम असुमन प्राण तेरे शरीर में सुख रख रहे दृवण देह दाने ऐसा जब कहा श्री राधिका श्रम ने होकर के श्री विशाखा के हाथ को पकड़ करके कह रही है बोले अरे सखी मैं तुझे क्या देगो? ऐसा कह के, अपने गले का हार उतार करके जो सखी विशाखा के कंठ में धारण कर चाहती है श्री विशाखा रोक लेती है बोले अरे सखी अब द्रिवृण दे दान अलम ये दृवण दान करने का धन करने की आवश्यकता नहीं है मुझे बार अभी से यदि सब कुछ दान कर तो फिर जब आएंगे तब तब क्या तब क्या किसने उस समय दान करने के लिए कुछ धन अपने पास में बचा करके रख ले ये अभी नहीं लूंगी प्यारे को जब उससे मिला लोंगे उस समय पुरस्कार रूप में ये दान लूंगी पुरस्कार होगी इसके तो द्रु, द्रु, द्रु भी का दान भी का समय आवश्यकता नहीं है जब तूने देह और कर दिया ये धन तो कोई भी चीज नहीं है देह और प्राण का दान कर दिया तो फिर प्यारी से मिलन कैसे प्राप्त करेगी इसलिए आपने शरीर को संभाल कर यदि पहले पहले से से ही ही सब कुछ को दे दिया अपनी सारी संपत्ति मुझे तो अभी सकी शर्तें जब आएंगे तो उनके ऊपर तो योजना करने के लिए तो होना चाहिए उसमें किस चीज का नौछाव करेगी इसलिए प्यारे आए उस सब में उनके ऊपर ये हार भी नौछाल करने के लिए अपने गले में ही धारण करके रख और अपने शरीर को नौछारण करने के लिए भी प्यारे को अपने शरीर का शरीर को नौछारण करने के लिए शरीर को भी संभाल देके रख न प्राण त्याग करने की आवश्यकता है न धन त्याग करने की आवश्यकता है जो प्यारे जब आएंगे तो उनके ऊपर क्या नौछार करेंगे और क्या उनको जान देंगे तो ंग देने के लिए अपना शरीर और नौछागर करने के लिए अपने आभूषण इन दोनों को उस समय के लिए संभाल करके भविष्य के लिए संभाल करके रख अभी से आनंदित दुण। अभी ही अम उपागतन प्यारे कब आएंगे उत्तर है प्यारे आ चुके हैं ऐसा ही सुनिश्चितता के अर्थ में भविष्य में भूतकाल का प्रयोग लिफ्ट कटार का प्रयोग हो रहा है पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हो रहा है प्यारे कब आएंगे ये फ्यूचर इंडस्ट्रेट था उस इंडेट के पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हो रहा है कि तब प्यारे आ चुके हैं ऐसा ही तू कथक अवे है तापम तेरा सारा ताप दूर हो चुका है ऐसा तू मांगने ले बसते तेरे तेरे प्राण में ही सुख और देह को भी लुटाने की आवश्यकता नहीं है देह और धन इन दोनों को सुरक्षित ही रखि यदि, यदि पहले से ही कहीं तूने अपने प्राणों का दान कर दिया और का दान कर दिया में सब कुछ दे दिया तो तो मुझे दे दिया। में हम मुझे दे दिया, दिया, प्रिय, प्रिय तूने सब कुछ ही से में हम, फिर प्यारे जब आएंगे उस समय तुझे नौछार करने की भी जरूरत पड़ेगी प्यारे आएंगे उस समय प्यारे को दान भेंट करने की भी जरूरत पड़ेगी तो क्या को तो नौछा करेगी और क्या भेंट करेगी इसे इस, इस हाथ को नौछाव करने के लिए रख और इस दे को प्यारे को को को करने के लिए ही तो या देखिए ऐसे बड़े तर्कपूर्वक ये सखी जो है वो कह रही है बड़ी सुंदर प्रकार से ये जो बात है वो बात अभी दे देगी तो फिर कैसे यहाँ पर अलग का सामने हो निदर्शना धर्म सामान्य है निदर्शन अलगकार वहां होता है जहां एक ही साधारण धर्म को दो अलग अलग वाक्यों में अलग अलग प्रकार से कहा जाए उसका नाम है दूसरी तरह से कह दिया व्यतिरित कह दिया कि जब प्यारे आएंगे तो उनको क्या देंगे पहले अन्य पुरुष से कह दिया फिर व्यक्ति मुख से उसी बात को कहीं शब्द बदल करके वाक्य बदल करके कह दिया तो एक ही साधारण धर्म साधि यहां पर दो तो अलग अलग वाक्यों में एक और धर्म सामान्य है यश है एक ही सामान्य धर्म का जहां दो तो वाक्यों में अलग अलग वर्णन किया गया है एक जगह अन्य से दूसरी ओर व्यतिरिक मुख उसी बात को कहीं कहा जाए वहां पर नदर्शन मान करके आगे।, आगे कह रहे हैं कि विस्मरणम एवं स्मरणम जहां पर सब कुछ भूल जाना ये भी स्मरण है जैसे पंचमश कंध में श्री शिवदेव जी वर्णित हैं कि माने श्री आर्त जी के जो पुत्र हैं प्रथम जो सृष्टि हुई कल्प की वह वैवस्व में श्री ऋषभ जी के पुत्र होकर के जो ऋषभ जी के स्वपुत्र उन सौ में सबसे बड़े हैं आर्भरत उन भारत के नाम पर ही ये भागवर्ष ये भारत नहीं दर्शन भारत भरत ने, भरत तो के पुत्र तो भारत को बहुत बाद में हुए भागवर्ष के नाम पड़ा है वह आज भारत के नाम से पड़ा है विष्णदेव जी के उनके नाम से भारत ये नाम पड़ा भाव तेज शोभा श्री कृष्ण की शोभा भक्ति की शोभा उसमें जो रतु हो उसका नाम हुआ भाव धामिक प्रकाश या ज्ञान उसमें जो रतु हो उस स्थान का नाम भारत हो भारत के द्वारा वह शासित प्रदेश है और भारत इस भारतवर्ष की भूमि का भरण पोषण करने वाले है जो धर्म पोषण करे उसका नाम भरत तो आज राजा होने के कारण भरत ने इस भूमि का भरण पोषण किया और उन भारत में जो प्रकाश फैलाए श्री कृष्ण का जो माधुर्य जगत को प्रजा को प्रदान किया उसमें ही जहां की प्रजा रमन करे रत्न हो ऐसी भूमि का नाम भारत कहलाए तो भारत श्री राजा भरत ने को उत्तम सा। सारी पृथ्वी का शासन करने करते हुए युवा अवस्था में ही राज्य का त्याग कर दिया और जी त्याग में अनासक्ति की दृष्टि से एक दृष्टांत देते हैं कि चाहू युवे को मल्ब जैसे मल्ब त्याग करके कोई देखता भी नहीं है तो लोटा लेकर ऐसे ही पूरे राज्य का श्री, भरत, श्री राजा भरत ने आर्य भरत ने त्याग कर दिया और पीछे मुड़के भी नहीं देखा जरा भी उसमें आसक्ति नहीं उत्तम श्री गोविंद ने की लालसा में जिन्होंने पूरे राज्य का त्याग कर दिया ये त्याग में त्याग की निष्ठा में एक प्रश्न कर दिया ये उपमा वे श्री जय भ अभी भगत जयभक्ति में जय तो तीसरे जन्म में कभी किसी जन्म में सारे फलों की प्राप्ति हो जाती है इसलिए आद्य भगत के चरित्र में तीन जन्मों में जाकर के उनके साधन की का सा प्रथम जन्म में वे राजा होकर के विरक्त होकर के विराजमान पे पहले राज्य किया फिर विरक्त होकर के विराजमान उस समय का वर्णन किया जा रहा है के पुरुष श्री महाराज भारत गए हैं। पहले तो उपकरण के द्वारा जब राज्य में थे तब तो उपकरण के द्वारा सेवा हो रही थी परंतु अब केवल कमंडल लेकर के गए हैं परम होकर गए हैं इसलिए इनके पास में कोई उपकरण नहीं है पर उपकरण न होने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई सेवा बंद हो गई पहले की अपेक्षा अब सेवा और जगह हो गई मानसी सेवा की जा रही है इसमें जितने भी उपकरण है, है और मानसी उपकरण और ही ज्यादा किए जा सकते है कि मन के द्वारा ही कोई रक्त का सिंहासन और रक्त के सिंहासन में फिर जितनी भी बड़ी से बड़ी मणि है तो है वो खूब उसमें कोई खर्च थोड़ी होता है कैसे खरीद के थोड़ी पड़ेगी तो सुंदर से सुंदर से सिंहासन और ये ठाकुर थाद, जी के भोगता और उसमें ये सामग्री अब मन के द्वारा सामग्री बदले बोला तो उसमें खर्चा थोड़ी होता है तो मानसी सेवा संत की घटती नहीं है सेवा स्वयं सेवा घटती नहीं है उसके पास में उपकरण नहीं है उपकरण न होने पर भी संत की मानसी सेवा सेवा खूब बड़ी बड़ी से बड़ी बड़ बड़। तो कि जो है उसके कारण अविरत पुरुष है जो भगवान की निरंतर निरंतर बड़े विस्तार पूर्वक चर्या कर रहे हैं बहुत सुंदर दिव्य मेरे है। और उसमें रत्नों के केवार है। और सुंदर सिंहासन उसके ऊपर छत्र सुंदर बड़े बड़े पात्र हैं के रत्नों के और उनमें सुंदर भोग उनको समर्पित किया जा रहा है और भोग में ये सामग्री आ रही है तो ये सामग्री आ रही एक सामुग्री हाँ सतरे की वो भाव में प्रदर्शन प्रदान की जा है भगवत प्रवर्धमान भगवान प्रत का अत्यंत अत्यंत अत्यंत्यंत है इसके कारण द्रुत हृदय शैथिल जिनका हृदय एकदम शिथुल हो गया है पर परहर्ष बेगे अत्यंत मन में मंद है इसलिए आत्मनि उत्मान जिस समय ठाकुर की मानसी सेवा करते हुए बिराजमान है उस समय आत्मा ने माने अपने शरीर में वो उद्भिद्यमान मान प्रकट हो रहे हैं रोमांचक अश्रु रोमांच ये सब सात्विक भाव श्री आज भारत के हृदय हो रहे हैं और उत्कंठ प्रणय भाजपा कोई भी सेवा करूँ कोई भी सेवा करूँ उत्कंठा में उनके नेत्रों से आंसुओं के बाष्प प्रवाहित हो रहे हैं आरुभ की सेवा करमन अरारि अनु ऐसे अपने रमन उन श्री प्रभु के श्री कृष्ण के अरुण चरण जो लाल चरण है उन लाल चरण कमलों का अरविंद का चरण कमल का चरण अरिंद का भक्ति योग और भक्ति योग के द्वारा सर्वदा युक्त होकर के अल्लुत परम अल्फादा हो जिनमें अत्यंत तो अल्हार उत्पन्न हो गया है गंभीर अवधार हृदय परम आलोहार में गंभीर हो रहा है तो के सरोवर जहां हुआ चला परम आलोहार गंभीर परम आलोहार के गंभीर सरोवर में जिनका हृदय दूर रहा है और अवधार भीषण भीषण माने बुद्धि जिनकी बुद्धि भी प्रेम में दूरी हुई चली जा रही है प्रक्रिया, परतु मानसिक सेवा करते हुए तो न सस्मारो सेवा करते करते भूल अपने शरीर का भी ध्यान दी रहे सो so, ये ताम सफरिया भगवान की जो सफरिया करनी है की सेवा जो सेवा करनी है उसे भूल जाए तो भूलते भूलते ही जब होश आए मन विचार में इतनी ठंड पड़ रही है और मैं जो तो ठाकुर जी को स्नान कराया और ठाकुर जी को अंगूठा नहीं है ओछा नहीं प्रभु कितनी देर ठंड में बिराजे होंगे कैसी ठंड लग रही होंगी ऐसा विचार करके कह रहे हैं हाय हाय मेरी कैसी बुद्धि हो गई अपनी बुद्धि को ठोकते हुए कह रहे हैं कैसी मेरी बुद्धि हो गई मुझे प्रेमानंद में मैं डूब गया और सेवानंद में उससे छूट गया प्रेमानंद सेवा नंद सही प्रेमानंद भक्त ये विचार करते हुए प्रेमानंद को बढ़ा करके मानते हैं है। और सेवा नंद प्राप्त हो इसके लिए गायत्री मंत्र का ज करते हैं पर जो रज से पर हो जाति वेला सूर्य उनके भी जाति माने अग्नि सूर्य अग्नि इनके भी जो देव है देव से भरगा जातव श्री कृष्ण का जो सूर्य और अग्नि के भी देवता है उन कृष्ण का जो भरगा भर्ग जो अपूर्व तेज है मन से जानो जिस तेज से यहाँ सारा जगत उत्पन्न हुआ चष्टे वो सुरेशो के भीतर विराजमान होकर के भी उनसे दूर होकर के पुनः आविष्ट में चष्टे पहले उस जगत की सृष्टि करते हैं और फिर चष्टे देखते हैं वे तो से वो हंस स्वरूप श्री नारायण वे हंस रूप श्री नारायण परमात्मा रूप श्री नारायण वे गृध्राण वेरे हम लोग जो विश्व में आ सकते, सकते हैं वो पुनः इंद्र इंग माने सेवा के उपयुक्त बुद्धि इमान उनकी शरणागति प्रदान कर रहा हूं वे सेवा के उपयुक्त बुद्धि मुझे प्रदान करे गायत्री मन की ज्याचा भूभ माने त्रुलोकी में सर्वत्र जो व्याप्त है सबका आश्रय भूख व केवल तीनों पृथ्वी के लोग ही नहीं स्व के द्वारा वैकुंठा दे जितनी भी संपत्ति है उन का जो स्वामी सब तो देवस्त सूर्य के भी जो देवता थे उनका वरेण्य जो वरेण्य माने आप चुनने योग्य आकर्षण, वर्ण करने योग्य जो फर्ग हमारे तेज है वह तेज सूर्य के ते भी देवता का वह खूब तेज है मुझमे भी विद्यमान योद मैं भी उसी तेज का एक अंश हूं वह तेज कृपा करके दियार। दियार माने बुद्धियों को कृष्ण सेवा में मेरा लाए। इस बुद्धि को मुझे कृपा करके मुझे तो जो सब बोकों में हैं वो तब तरह वो ऐसा तेज है जो जो सबित तो देवस्थ सूर्य के भी जो देवता है ऐसे सूर्य के भी देवताओं प्रभु का तब भर्ग जो अपूर्व भाग मन तेज है वाते तेज कृपा करके जो सारे संसार को जिसने उत्पन्न किया और मैं भी जिसका अंशू यो न हो जो मुझमे भी विद्यमान है वाते तेज यो न वह हमको सेवा के उपयुक्त जो बुद्धिया है उन बुद्धियों को कृपा करके प्रदान करें तो ये प्रार्थना तो जो गायत्री है, उसी का रहे हैं। कि परिम कृपा करके ने हम उनकी शरणागति क्रम कर रहे हैं वो वो, है। वो, वो कृपा करके मुझे उचित जो बुद्धि है वो उस बुद्धि को कृपा करके प्रणाम कर। तो ऐसे विस्मरण होना यही भक्ति में सबसे बड़ा स्मरण है तो सेवा करते करते प्रेम में विस्मरण या विस्मरण की स्मरण बन जाता है ये यह प्रेम की विशेषता शिवप्रिया जी की विशेषता यही है कि शिवप्रिया जी भी गोपी गण भी शाम का स्मरण करते करते अन्य सब कुछ विस्मरण कर जाती है और यदि प्रेमानंद आ जाए तो उस प्रेमानंद को बढ़ा के लिए मानती है सेवानंद को ही बढ़ा करके हरि जय जय गोपाल जय जय जय हरि